बोध और प्रमाणिकता का तृप्ति बिंदु अनुभव है है ना? बोध के बाद प्रमाणिकता का तृप्ति बिंदु ही अनुभव है तो अनुभव को इस आधार पे जो है अच्छे से परिभाषित करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक क्या है बोध अनुभव को ऐसा समझ रखा है कि अनुभव में पूरे चित्र दिखेंगे पूरी वस्तु दिखेगी ऐसा अनुभव को डिजाइन करके रखा है समय मौजू कु रखा है रखे रहे। उसको क्लियर ना? बता रहे हैं। देखो बोध के बारे में ये बताया है अनुभव की रोशनी में क्या सुन रहे हो आठ ठीक से सुनो क्या सुना अनुभव की रोशनी हाँ अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक स्मृति की बेरखो इस तरफ अनुभव की रोशनी इन दोनों के बीच में वस्तुबोध वस्तु का बोध होता है बस कितने बात है इसी का नाम अध्ययन है अनुभव का रोशनी में वो फोटोग्राफी है ही है क्या फोटोग्राफी जो बोध किए हो रूप और गुण का रूप गुण स्वभाव धर्म जो कुछ भी आपको बोध हुआ तो बोध में रूप और गुण भी होता है किसी? अभी इतने बात करवाना हो <laughs> आगे में फिल्टर लगाएंगे एक ठो ठीक है तो अनुभव की रोशनी क्या चीज है इसको हाँ अनुभव की रोशनी वो है तृप्ति जीवन तृप्ति उसका नाम है हाँ, जो आप में भी होता है मुझ में होता है इनमें होता है इनमें होता है तृप्ति स्थली का नाम है अनुभव तो किस चीज की तृप्ति करने की पहले पहले तृप्ति स्थली का नाम है अनुभव ना? ना? ना? ना? अनुभव तृप्ति स्थली का तृप्ती स्थली का स्रोत सोचते है करने की एक स्रोत है सोचने की एक स्रोत है विचारने की एक स्रोत है बोलने का एक स्रोत है ठीक है ना और प्रमाणित करने का एक स्रोत इन सभी स्रोतों से हम तृप्त होने की विधि का तृप्त होने की स्थिति का नाम है अनुभव ठीक हो गए और उसका प्रमाण क्या है और हमें मेरी व्यवहार में प्रमाणित करने जाते हैं समाधान होना ही होना क्या होना? नहीं होना चोर सब बाहर चले गए ना सारा चोरी चले जाता है बाबा यही तकलीफ है इसमें क्या हम जब कभी प्रमाणित हुए समाधानित होना है समाधान होना है क्या समाधान है पोचा जो हमने बोध किए थे प्रमाणित किए इन दोनों में तृप्ति मिली इसका नाम है समाधान नहीं। कोई तकलीफ है इसकी ठीक है कार्य कारण का जो मैंने पूर्ण तृप्ति कार्य को भी हम समझे हैं कार्य को भी समझे हैं इन दोनों की तृप्ति बिंदु कारण के अनुरूप कार्य हो गया कार्य के अनुसार कारण संतृप्त हुआ प्रमाणित हुआ इसको इसको हम तृप्ति बिंदु के रूप में पहचानते हैं इसका नाम है समाधान और कार्य और फल ठीक है ना कार्य और फल के साथ यदि तृप्ति मिलती है उसका नाम है अनुभव समाधान ठीक है तृप्ति बिंदु मिलता है कि नहीं मिलता है जैसा आप कोई कार्य किया वो सफल हो गए तो तृप्ति मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं, नहीं मिलता है मिलेगा मिलेगा मिले नहीं मिलेगा वो तृप्ति जो है अनुभव है हर जगह में कार्य कारण कई तृप्ति है ना विचार और कार्य की तृप्ति सोच और निर्णय की तृप्ति ठीक है और पाया हुआ जितने भी ज्ञान है उसका वितरण और उसका फलन में तृप्ति ये तृप्तियाँ मिलती रहती है ये निरंतर तृप्ति की रास्ता बनी हुई है वह अतृप्ति की जयने जगह में जीने के लिए हम घर बनाते हैं घोसला बनाते हैं क्या करोगे बनाओ हाँ, क्या आपत्ति होती है बनाए रखो ऐसा बनता है तो निरंतर जो तृप्ति है वो ही है अस्तित्व में वही अनुभव है जा? हाँ वो अनुभव है बाबा जी इसमें तृप्ति को एक दो किसने चीज है जैसे जानने की तृप्ति जानने मानने की तृप्ति बिंदु क्या होगा मानने की तृप्ति बिंदु साथ साथ है या जानने की अलग तृप्ति है मानने की अलग तृप्ति जानने मानने की तृप्ति दो कंपोनेंट होंगे हर जगह में दो कॉम्पोनेंट के बीच में जो संगीत होता है वही तृप्ति के पास एक जानने मानने की तृप्ति और जानने की जानने से मानने में जो हमारा पूरा सटी हुई जगह मानने से जानने की सटी हुई जगह वो तृप्ति बिंदु है और जानना मानने में कोई विरोध नहीं कर रहा है दूसरा निगेशन में बात करें जानना मानने के बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा है बल्कि सकारात्मक रूप में स्वीकार रहा है जानने वाला जो भाग है मानने को स्वीकार कर रहा है मानने में जानना अपने आप में स्वीकार है ऐसा है महाराज जी बाबा ये एक भाग हुआ ठीक है ना अब इसी का सारा प्रोजेक्शन है मूल में ये दो ही कंपोनेंट है जी बाबा जैसे ये हो गया इसके बाद क्या मानने और पहचानने में भी ऐसी ये आ ना अपने आप से आता है ना तो चार ही भाग जानने मानना पहचानना निर्वाह करना चार भाग चार। अब अंतर्मुखी विधि से क्या है जानना मानना पहचानना तीन कंपोनेंट पूरा हो जाता है निर्वाह करना एक कंपोनेंट शरीर के द्वारा निर्वाह होना है माने तीन भाग केवल जीवन में ही वर्कशॉप हो जाता है एक भाग जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में वर्कशॉप होता है किसका जो परिणाम क्या है समाधान सफलता समाधान सफलता बराबर समाधान क्या सफलता भाई जानने मानने में सफलता एक दूसरे के बीच में संगीत तृप्ति ठीक है मानने और पहचानने में तृप्ति दो तृप्ति बिंदु में मिल गए और पहचानने निर्वाह करने में तृप्ति है ना पुनः निर्वाह निर्वाह करने और जानने में तृप्ति स ढंग ऐसी चार तृतीय बिंदु मिलता है इसमें हर दिन आवर्तनशील होता रहता है कोई क्षण इससे रिक्त नहीं हो सकती है कोई कार्य रिक्त नहीं हो सकती बाबा एक प्रश्न इसमें आएगा जानने मानने की पाँच बिंदुए आपको बताते रहते हैं ऐसा हम लोग समझे भी है हाँ। अस्तित्व विकास जीवन जीवन जागृति रासायनिक भौतिक रचना ये जानने और मानने की तृतीय बिंदु जानने की बिंदु इतना है है, तो इसमें हम प्रामाणिक होने की तरीका सहित मानना होता है जो यदि जानने की बाद जो आता है जान लिया हमने है ना? उसको प्रामाणिक होने की तरीके सहित हम मानना बनता है तो जैसे अस्तित्व सत्ता है प्रकृति है इसको जान लिए उसको प्रामानि, उसको प्रमाणित करने की तरीका सहित हम मानते हैं तब बाप माने हैं अब हूं कह दिया तो माना नहीं है नहीं, नहीं। दूसरे को समझाने योग्य हूँ हाँ। ऐसा भी हो गया बस हो गया, खत्म हो गया ऐसे ही जीवन भी जान गए मान गए जीवन जागृति भी जानना मानना पड़ेगा हाँ? मतलब जागृत होने के बाद ही नहीं मतलब नहीं-नहीं, जानने, जानने, जानने मानने की तृप्ति बिंदु बराबर अनुभव हो पहले हाँ। वो फॉर्मूला को ठीक फिक्स करो जी तो फार्मूले को कहीं कहीं ना कहीं नचाते रह जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे जानने मानने की तृप्ति बिन्दु अनुभव मानना कब भुआ बताया हम प्रमाणित करने की कंपोनेंट के साथ साथ हम मानते हैं उसका प्रमाण क्या है हम प्रमाणित कर देते हैं। आप जाने हो माने हो इसको आप प्रमाणित कर देते हो। किस आधार पर पहचानने निर्वाह करने के आधार पर बाबा जैसे जीवन जागृति भी जानने मानने के एक बिंदु है तो जीवन जागृति को प्रमाणित कर देंगे उसके बाद ये अनुभव होगा जानने की बाद मानना होता है बेटा अभी अब हम बात कर चुके हैं वस्तु को हम बोध करने की बात वस्तु को हम प्रमाणित करने योग्य हों इस बात को मानना होता है मानना क्या चीज है हम प्रमाणित कर सकता हूं इसको मानना कर सकता हूँ कि कर दिया हूँ उसके बाद प्रमाणित करने की बात कर दिया हूँ ये आवाज़ निकलता है शुरुआत जो है अध्ययन से हम जान लिया ठीक है वो जानने की जानने की कोई प्रक्रिया पहले से है ही उसी प्रक्रिया से या दूसरे उनसे संभावित प्रक्रिया से मैं प्रमाणित होता हूँ या हो जाऊंगा हो सकता हूँ इस ध्वनि में आता है इसका नाम है मानना ठीक है जैसा कोई आदमी खाना बना रहा है उसको एक आदमी देख रहा है मैं भी कर सकता हूँ इस जगह में आपका वो प्रक्रिया को जानना तो हो गया खड़े खड़े उसके बाद आप जो है ना ये निश्चित विधि से हम इसको कर सकता हूँ करूंगा कोई ना कोई जगह करूंगा जगह में आते हैं तो संकल्प हो गया कर सकता हूँ कि जगह में हम मान लिया ठीक है कर दिया जगह में प्रमाणित हूँ ये आता है महाराज जी बाब कथा है महाराज जी कई के लिए इतना हलाकान करते हैं हमको आप सोच सोच के भाई जानने और प्रमाणित होने के बीच में जानने के बाद प्रमाणित होने के बीच में क्या दूरी है दूरी कुछ भी नहीं है बेटा तो सुनो तो सर हमारा बेकूफी के अलावा और कोई दूरी नहीं जानते तो सुनो तो पहले ठीक से सुनो हाँ। कोई दूरी है जानने मानने की कोई दूरी की यदि कल्पना करेंगे वो हमारा बेकूफी के अलावा दोषा कोई वस्तु नहीं है जानने और प्रमाणित होने के बीच की दूरी की� उसमें भी दूरी नहीं है मतलब जाना ही नहीं है यदि दूरी है यदि दूरी है इसका मतलब जाना ही नहीं वही बात, बात वो कितनी बड़ी भारी प्रहार है आप सोच लें ये कितनी बड़ी भारी प्रहार है आज के इंटेलेक्ट जो है ना अधमरा हो जाता है भाई इसको इसको हम लाके खड़ा करता हूँ आदमी की सारा बुद्धिमत्ता जो है अधमरा हो जाता है पांच साल आपके पास कोई आगे करता तो है आप आपकी पास देते हैं वो पहुंच जाता है ऐसा कुछ नहीं ये तो तुमने ज्यादा जागती कर तो ये कोई मॉडल नहीं मॉडल तो जानना मानना है जानने का निर्माण ही मानना है जानने का प्रमाण मानना है मानने का प्रमाण है पहचानना है पहचानने का प्रमाण है निर्वाह करना है, है, है निर्वाह करने का प्रमाण है प्रमाण को पुनः जानना क्या बात है बिल्कुल ठीक है और चारों टांग चाहिए तीन टांग से नहीं चलेगा ना दो टांग से चलेगा ना दो ये चारे पैर से चलेगा